Hmm. अब निपुण जी हैं दिल्ली से अच्छा जी निपुण जी नमस्कार यार निपुण जी पूछ रहे हैं चार क्वेश्चन के अंदर उन्होंने उनका एक क्वेश्चन पुट किया है पहला एज आई वॉज प्लानिंग टू सेटल डाउन इन इंदौर इन एम सी वी के द प्रॉब्लम इज आई एम वेरी अटैच टू माई फैमिली एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट दैम सो वॉट कैन आई डू अबाउट इट ऑल्सो माई पेरेंट्स कैंड स्टे इन इंदौर एज दे आर ओल्ड एंड हैव सीरियस हेल्थ इशूज़ सो दे also they are comfortable in their own family setup for so many years hmm fir dusra question hai unka iske aage pehle isko nipta de the hindi mein dete hain bhai pranjal hindi mein dete hai angrezi mein de hindi mein de dekhiye koi aagrah nahi hai puri duniya ke liye ki wo sabhi aake iimcv ke mein rahenge aisa koi aagrah nahi koi yojana nahi kyunki aisa koi program hai nahi jagah hai nahi idhar ye avyavaharik baat hai vyavaharik baat kya hai humko kuch samajhna hai और समझ के जीना है ये कुल मिला बात है तो अगर ये एजेंडा बनता है तो समझने के लिए समय निकालना हमारी अपनी आवश्यकता बनती है है ना समझने के लिए हम कहीं जाते हैं आते हैं कुछ करेंगे समझ जाने के बाद फिर क्या होगा फिर अपने एक परिस्थिति के साथ बैठकर अपने तरीके से जीने का एक स्वरूप निकालेंगे यह बहुत छोटी सी बात उस प्रकार से ही है यदि आपको इंजीनियरिंग आपको करनी है या इंजीनियर बनना है तो आप जहाँ रहते हो वहीं इंजीनियर बन जाते हो क्या अभी आज की परंपरा में जहाँ पर इंजीनियर कॉलेज होते हैं आप जाते हो अपना समय लगाते हो दो साल पाँच साल दस साल जो भी लगाना हो तो लगाते हो तो मुख्य बात अपने में योग्यता संपन्न होना है ना कि मुख्य बात यहाँ सेटल होना है वहाँ सेटल होना ये मुद्दा नहीं है फिजिकली सेटलमेंट इज नॉट ए सेटलमेंट एट ऑल है ना यहाँ पर तो कह रहे हैं कि मेंटल सेटल होने की बात है मेंटल सेटलमेंट का नाम ही समझदारी है समझना है उसके लिए निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई समझदार आदमी की पहचान करना जरूरी है और उसके साथ अपनी समझदारी को बढ़ाने के प्रोग्राम को पहचानना जरूरी है और आ, वो आपकी आवश्यकता बनती है तो परिस्थिति बदल जाती है आप आप कर लेते हो आपको अगर वो ठीक समझ में नहीं आता है तो आप सोचते हो कि बस यहाँ पर रहकर कुछ अच्छा खाना उगाना और खाना और कुछ गाय बालना और या कंप्यूटर पर काम करना वो सब एजेंडा यहाँ पर नहीं है दूसरी बात ये भी समझ में आ जाए कि एम के लक्ष्य क्या है एम के लक्ष्य ये है कि एक प्रकार से एक एजुकेशन से हम लोग संपन्न हुए और उससे एक जीने का स्वरूप बना ये एजुकेशन पूरी मानी जाती थे तो कैसे पहुंचे ये एक मुद्दा है और कोई भी एजुकेशन को लेके जाने के लिए उस समाज में उस एजुकेशन से क्या उपलब्धि हो सकती है उसका एक लिविंग मॉडल चाहिए तो हम लोग एक एजुकेशन का काम कर रहे हैं और उसके लिए एक लिविंग मॉडल के बिना वो एजुकेशन में ताकत नहीं आती है तो एक लिविंग मॉडल खड़ा कर रहे हैं सब लोग यहाँ आएँगे ऐसा आशा नहीं है इतने ही है कि जो जो भी लोग ऐसे लिविंग मॉडल में भी काम करना चाहते हैं है ना उसको खड़ा करने के लिए वो लोगों का स्वागत है अब वो हर एक आदमी अपनी स्थिति परिस्थिति के साथ उसको सोचेगा और बहुत ज़्यादा लोग हमको चाहिए भी नहीं कुल मिला के एक हज़ार लोगों में हम लोग एक एक लिविंग मॉडल की तरफ जा रहे हैं अगर ये लिविंग मॉडल मानव जाति के सामने आता है ये स्वीकार होता है तो इसके पीछे के सिद्धांत को लोग अध्ययन करेंगे नियम का अध्ययन करेंगे कल ही जैसे देखा है कि कुछ लोग आए थे अखबार वाले वो अपना यहाँ पर अपने तरीके से रिसर्च कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे यही सही तरीका है तो एक लिविंग मॉडल यदि हम खड़ा कर देते हैं तो हम जिस भाषा से लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं उससे ज़्यादा भाषा से लोग अब शिक्षा लेना शुरू कर देंगे जब तक तो देने का काम करते हैं थोड़ा कठिन है शिक्षा के मामले में लोग लेने लग जाए और सबसे आसान है तो उसके लिए मॉडल पर काम हो रहा है तो कुल मिला के ये आग्रह तो इसको निपुण भाई ठीक से देखिए समझिए और अभी आपको एक छोटी सी बात कर लें कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आपको बुला लें कि आप व्हाइट हाउस में आपकी बहुत जरूरत है उनके बिना अमेरिका की सरकार नहीं चल रही तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे आपके माता पिता है ना यदि आप उसको महत्वपूर्ण मानेंगे तो चले जाएंगे कुछ करेंगे करेंगे तो हर आदमी के पास समय है शक्ति है आज वो जिसमें लगा रहा है वही उसकी समझ है उतना ही वो समझा है समझ गए भाई है ना ये नहीं कि मैं समझा तो बहुत हूँ लेकिन मैं अभी ताकत वहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वो जरूरत है ये ऐसा कुछ नहीं होता है जितना हम है ना समझे हैं उतने के लिए कार्यक्रम हमारे पास उपलब्ध रहता है हम वही कर रहे हैं। जो कर रहे हैं हम उतना ही समझे उतने उससे अधिक लायक नहीं है तो अपनी अपनी समझ बढ़ाई जाए अपने लायक बढ़ाई जाए तो कोई प्रोग्राम कोई कार्यक्रम कोई जगह बदलेगी नहीं तो नहीं बदलेगा कुछ जबरदस्ती करने का कोई प्रयास ना करिए हम तो करने भी नहीं देते हैं ठीक हाँ काफ़ी लोग आपको प्रश्न लिखते हैं आप कम ही लेते हैं शिकायत आती है आते रहते हैं हाँ इसीलिए हम ये चालू कर रहे हैं एप्लीकेशन और इसके मीडियम से कि जितने लोगों तक आंसर पहुँचा पाएँ हाँ। और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट ये भी कर दें कोरा जो कि क्वेश्चन के लिए फेमस है और हमारे पास आंसर्स हैं तो इसलिए अजय भिया का अकाउंट उस पर बहुत जल्द अवेलेबल होने वाला है तो जो लोग वहाँ पर भी क्वेश्चंस लेना चाहते हैं वो लोग भी अपने क्वेश्चंस ले पाएंगे एंड